डी निपकेयर जी हाँ डी एन आई पी सी ए आर ई ये डेलेट्स नेशनल इनिशियटिव इन पैलेवेटिव केयर ये इसका पूरा फुल फॉर्म है यानी जो पेशेंट को डॉक्टर ने कह दिया कि इनका कुछ नहीं हो सकता है तो उनका डी नपकेयर जो है केयर कर सकता है ये बात है और बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो वो अफोर्डेबल नहीं होते हैं और उनको थोड़ा सा टेक केयर करने की ज़रूरत होती है प्राइमरी जो संवेदनाएँ उनके साथ जुड़कर हम उनको गाइड करते हैं तो कुछ लोग ठीक भी हो जाते हैं तो ये सारा जो प्रोसेस है ये इन सारी चीज़ों को उन्होंने देखा और उसके लिए इन्होंने ये एनजीओ बनाया है काफ़ी समय से इन चीज़ों को काम करें और इनके पास काफ़ी नेटवर्क भी हैं या जो सेंटर्स है जैसे कैंसर पेशेंट्स की बात करें तो कभी कभी डॉक्टर उनका इलाज करना बंद कर देता है कि अब भगवान ही बचाएगा तो ऐसे पेशेंट्स को ये लोग जो हैं अपने कनेक्टेड सेंटर्स के पास रखते हैं तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो हम लोग आप सभी जो हैं केवी वी हमसा जी को सुनेंगे तो निश्चित तौर पे आपको आनंद आएगा और उनकी जो सेवा कार्य है वो कैसे करते हैं वो सारी बातें हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से के वी जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते कैसे हैं आप शुक्रिया <laughs> जी जी जी आ, सर बताइए अपने बारे में थोड़ा सा आप अपने इंट्रोडक्शन दीजिए आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई और कैसे इस एनजीओ की तरफ आपका इस रिहेबिलिटेशन सेंटर की तरफ आपका कैसे आकर्षण बना या जुखा हुआ मैं एक जी मैं ऑफ़ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करता हम्म हम्म अभी कर रहा जी जी और मैं शुरू से ही एक सोशल दो हजार आठ में मैंने शुरू किया नहीं। नहीं। ये पैलिएटिव केयर इनिशियटिव मरीजों के लिए है जिनके लिए जब बीमारी डायग्नोज होते हैं तब से लेके और कुछ पेशेंट्स को जब बीमारी में और कोई इलाज है नहीं है तब से कंटिन्यू करते हुए उनका अंत तक भी और बियॉन्ड दैट इवन बेमेन सपोर्ट और फैमिली रिहेबलीटेशन तक चलते हुए ये एक कंप्लीट प्रोसेस है कॉम्प्रहेंसिव पेजिटिव केयर जी जी जी, जी. तो जैसे ये जो है ये आपको कब ऐसा लगा कि मुझे इनके लिए काम करना है क्या स्टोरी हुआ बेसिक्स की मलयालम न्यूज 2008 में न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर है हमारा मलयालम आई बिलोंग टू केरला अच्छा अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया मलयालम न्यूज़पेपर में न्यूज पेपर हाँ. के बारे में अच्छा सा आ, एक series of articles for फाइव डेज सो उसको पढ़ने के बाद ऑलरेडी जुखाव था जो आज भी एक बीमार बंदा for example एक 20 साल में जो एक accident होते हुए एक लड़का हो मान लीजिए एक मोटरबाइक एक्सीडेंट लिए सब लोग हैं, बट कल अभी उनका पेरेंट्स भी है सब लोग हैं, बट ये पेशेंट इधर व्हील में और बेड में होगा ओवर द पीरियड ऑफ फोर्थ फ्लोर ऑफ ए हाउस क्योंकि लेके आना है नीचे नीचे लेके आना है देन हॉस्पिटल ले जाना है हॉस्पिटल में ये प्रोसीजर होना है उसके mm -hmm. बाद वापस सेम ले आना है Hmm. औ, और उठा के ऊपर लेके लेके जाना है। Instead of that, if I go, मैं एक आ, को घर hmm. तो उनका वो वो जो चेंज करना है, घर में अपने कमरे में ही हो जाएगा ना बिल्कुल बिल्कुल। वो कर लिया तो उनको एक क्वालिटी इन लाइफ मिल जाता है क्योंकि उनको एमंग हंड्रेड ऑफ पेशेंट्स के बीच में वो आ, वेट करते हैं हॉस्पिटल्स में कॉन्शियसली उसके जगह वो अपने कमरे में उनको वो प्रोसीजर मिल जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल एंड ही इज़ द द फोकस ऑफ बीइंग वन हंड्रेड्स ओवरफ्लोइंग हॉस्पिटल बिल्कुल बिल्कुल सो एक क्वालिटी इम्प्रूव करना है पेशेंट्स का है ये वैरिएटिव तो इसीलिए चाहे कैंसर पेशेंट हो चाहे तो मैंने ये बताया जैसे कुछ भी क्रॉनिक नहीं है तो सुनना हम लोग उनको थोड़ी देर सुन सुनने के लिए कोई हो क्योंकि घर वाले भी उठ चुका होता है बिल्कुल बिल्कुल इलाज करते आ, आ, जो चीजें जूते चुराते हुए तब करके तो चुके होते है बिल्कुल बिलकुल घर वाले भी सुनने का टाइम भी नहीं होता है उनके पास तो हम अपना फ्री माइंड में जाके थोड़ी देर उनको सुन लें तब भी जैसे हमारा विघ्नेश्वर है दो बिग एयर्स है सुनने के लिए बिल्कुल बिल्कुल रिमूव करने के लिए तो ये एक ऐसे है जिस केयर के वजह से पेशेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाता है so इसलिए ये एक फोकस्ड केयर हम लोगों ने शुरू किया ये घर में पेशेंट्स को होम में जाके करते हैं इसमें सोशल केयर इमोशनल सपोर्ट सबसे पहले क्योंकि वी आर विश्योरेंस देना है इमोशनल सपोर्ट देन सोशल सपोर्ट पेशेंट्स चाहे कैंसर पेशेंट हो चाहे और पेशेंट इफ द मेंबर मेम्बर कमा के लिए आने वाले ही, वो ही अगर लेटा हुआ, लेथा हुआ हो हो है तो गड़बड़ बच्चे रोएंगे भूख से <laughs> बिल्कुल बिल्कुल उनको जो मेंटल hmm. पेन है ना तो वो ज्यादा हो जाता है तो हम लोग इमोशनल सपोर्ट वी आर विध यू सोशल सपोर्ट बहुत kind of uh, सारा सिम्टम्स हो सकते हैं हम लोग में क्योर है कि नहीं हम क्योर नहीं कर रहे बिल्कुल बिल्कुल हम केयर कर, कर, कर, कर रहे सही रहता है पेशेंट्स बियर सो इलाज की सीमा है बट सेवा की नहीं तो तो दिया दिया एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट पेशेंट्स पेशेंट्स ऐसे होते हैं जी जी को ऊपर वाले ने क्यों ये सब प्रॉब्लम उन हम साथ उनको स्पिरिचुअल सपोर्ट उनको कुछ भी नहीं है तो इवन थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी भी सुनने के लिए भी मिल जाए तो वो भी उस टाइम में Build up to fight back with the disease। बिल्कुल, बिल्कुल. So this this is in a comprehensive initiative 2008 शुरू किया है ऑगस्ट फिफ्टीन में हुँ, हुँ, हुँ. कुछ मिलकर केवी हमसा सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे ये कार्यक्रम जो है ये जो चीज़ें हैं आप आ, सेवा का बहुत ही गहराई से आपने सोच के शुरू किया है निश्चित तौर पे आपकी भावनाएं विचार समझ रहे हैं हम लोग और मुझे लगता है हमारे श्रोता बंधु भी समझ रहे हैं इस भावनाओं को कि इलाज तो एक पल कुछ समय का रहता है संभव हो तो हो जाता है लेकिन जो केयरिंग है वो हमेशा चलता रहता है उसका कोई सीमा नहीं है और वो लंबा समय तक भी आप कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी भावना आपके लगी मुझे और आइए मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो क्या इस आ, सेवा का जो कार्य आपने शुरू किया इस एन के माध्यम से ऐसे लोगों का आ, जो सेवा आपने स्टार्ट किया तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको आए yes. <laughs> बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि एक आम आदमी ऐसा सोच नहीं सकता ना कि भाई ऐसा कैसे क्या वो पेशेंट ठीक ही नहीं होने वाला उसको लेके हम करेंगे क्या ऐसे सवाल आते हैं और रखेंगे कहाँ खेलाएंगे कैसे बहुत सारे सवाल एक बार माइंड में ऐसे रेजअप हो जाते हैं आपकी बात सुनने के बाद या आप जिस तरह से उस बात को कर रहे हैं मैं चाहूँगा कि वो सारी बातें बताइए जी, जी में हमेशा कभी भी हम ये नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता कभी mm -hmm, mm -hmm. नहीं है। कुछ तो हो सकता है उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल। कैन बी डन फॉर एनी बडी वेदर इवन एक ट्रोमा पेशेंट भी हो mm -hmm. तो उनसे भी हम लोग बातें कर रहे तो हो सकते हो सुन तो रहे होंगे बिल्कुल <laughs> बिल्कुल हाँ। yes, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो हाँ। उनको एक होप है हाँ। कि कभी ना कभी वो चप्पल पहनेंगे पहनेंगे उठेंगे उठेंगे यस तो इसीलिए कभी भी हम लोग जिससे यंगर जनरेशन है यंगर जनरेशन है, है हाँ मेरे पास टाइम नहीं है अभी पापा नहीं है दादाजी अभी टाइम नहीं है मेरा हम्म यही बोलते हम निकलते है कल हम इन्हीं दादाजी से नानाजी से एक बार बात करने के लिए तरसेंगे क्योंकि वो नहीं बिल्कुल तो आज हम टाइम बैंक में हमारा टाइम देती कल हमें जब जरूरत हो तो, तो हमें भी टाइम मिलेगा जी लोगों से टाइम मिले हमें जी जी जी और हाथ ने पूछे बिल्कुल आप मैं फॉर एग्जांपल बताऊं जस्ट एग्जाम्पल बताऊँक मैंने ये बोला पैलिएटिव केयर एक ऐसे प्रोग्राम है और इंस्टीट्यूशनल वाइज स्टार्ट किया सिस्ली यूके यूके में she she she was a a a nurse and and then has doctor started it in a way of इंडिया में हॉस्पिटल शुरू किया है डॉक्टर डिजूजा अच्छा उन्होंने तीन हॉस्पिटाइल शुरू किया है है डिक्लेयर किया अब नथिंग कैन बी डन डॉक्टर्स ने भी जोड़ दिया ऐसे मरीजों को कैंसर मरीजों के लिए मुंबई में गोवा में और दिल्ली में शांति वेतना साधन है एंड ऑफ लाइफ केयर देने के लिए तो वहां पर एडमिशन हुआ हुआ पेशेंट्स को द बेस्ट पॉसिबल केयर मिल जाते है और बाकी जो हॉस्पिटल्स है हॉस्पिटल्स में इवन कैंसर के केस में ओंग से, से यानी जो तो ट्रीटिंग डॉक्टर्स है जी, तो जी, मैं तक देते hmm. But एक ऐसे भी आ जाते हैं जिसे उस टाइम में पेशेंट को फर्दर ट्रीटमेंट नहीं केयर का रिक्वायरमेंट है बट एट दिगिनिंग It is cancer or any that that kind of chronic illness. At that time, the the palliative care may be 2 mm -hmm. to इमोशनल सपोर्ट तुमको हिम्मत देने के लिए टू फाइट विदीज दिस इंक्रीज एंड एक टाइम ऐसे आ जाएगा नाइंटी फाइव परसेंटेज और नाइन्टी एट परसेंटेज मेंसेंटेज में और कुछ नहीं है उनको वो होगा होगा दर्द हुगा, इन सब को करना है हाथ कर दिए नहीं हमारे पास तो ऐसा हम लोग उनको रेगुलर केयर देना है बिल्कुल बिल्कुल चाहे फिजियोथेरापी हो चाहे कुछ भी फिजियोथेरापी भी डॉक्टर को लेके आना डॉक्टर से कराना या फिजियोथेरापिस्ट से कराना मे बी कॉस्टली आप है बट फिजियोथेरापिस्ट आके सिखाएंगे भी फिजियोथेरापिस्ट के दो हाथ है बट घर में दो लोग है तो चार हाथ हो गया <laughs> सेम थिंग आप चार हाथ से बन, इनको करते रहे रेगुलरली करते रहे तो उनको जो जखड़ नहीं जाएंगे उनका जी जी उठने हैं चलिए हम सर जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है एक ग्राउंड लेवल पे अगर हम डेप्थ इन डेप्थ सोचा जाए तो चीज़ों की कितनी ज़रूरत है और कैसे उन चीज़ों को किया जा सकता है हमेशा जो है एक मार्जिन रहता है कि आप अपनी तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर पे यहाँ पेशेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है सर्वाइव करना वहाँ पर हम अगर थोड़ा भी उसको सपोर्ट करते हैं तो शायद एक दिन वो चीज़ें संभल सकती हैं कहीं ना कहीं फिर से दिया जल सकता है ऐसी बातें हैं तो निश्चित तौर पे हमें एक बहुत ही सुंदर बातें लग रही हैं हमसा जी इस भावना को लेकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उन्होंने ये भी बताया कि केयरिंग जो ये हॉस्पिटलाइजेशन या ट्रीटमेंट जो है वो दो परसेंट हो सकता है लेकिन नाइन्टी केयरिंग पर जाता है ये भी उन्होंने बताया तो निश्चित तौर पर हम जितना एक दूसरे का केयरिंग करेंगे उतना ही जीवन बेहतर हो सकता है ट्रीटमेंट तो क्या है एक प्रोसेस है दो दिन का हो सकता है चार दिन का हो सकता है ट्रीटमेंट होने के बाद फिर से केयरिंग की ज़रूरत पड़ती है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बात को अगर हम लोग थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो निश्चित तौर पे आप बिना डॉक्टर के भी किसी की सेवा आराम से और ज़िंदगी भर कर सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना है रेडी माधुबन पर जी हाँ के हमसा जी को जो एन चलाते हैं डीनिप केयर जिसके बारे में हम सुन रहे हैं और भी बातें सुनेंगे लेकिन ब्रेक के बाद सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार ओम शांति मैं हूँ बीके पलक आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो रहो मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और केवी हमसा जी से बातें हो रही है आ, दिनिप केयर ये इंस्टीट्यूशन वो एन चलाते हैं जिसके बारे में हमने बातें सुनी तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो आपका एन है जहाँ पर किस किस तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं का, कैसे लोगों का क्या फ्री इलाज होता है कब होता है और जो पेशेंट को डॉक्टर ने बोल दिया कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता उनको कैसे कहाँ टेकअप करते हैं और जिनका इलाज संभव है तो उनको कहाँ आप पोस्टिंग करते हैं या कहाँ रखते हैं और कैसे टेक केयर ये डिटेल में बताइए जी हम लोग दो तरह का मोड में काम करते करते हैं हैं जी जी जी जी जी एक तो होम करते हैं होम केयर पेशेंट्स पेशेंट्स के लिए बाउंड वो घर पे ही रह सकते हैं जो कुछ भी हो सकते है, तो वो हम लोग कर लेते हैं वो वो पेशेंट से मिलते हैं, मैनेजमेंट मैनेजमेंट और फूड किसी को वो मैनेज करना है, वो मैनेज करना है, वो चेंज करना है जी, जी. आ, kind of नहीं। नहीं। ऐसे ऐसे पेशेंट भी है हमारे पास दस साल से लेटे हुए है स्ट्रॉक आने के बाद क्योंकि बीपी और ऐसे होके हैं किडनी के लिए हाँ ये uh, में कितना सालों से ऐसे हैं, ठीक है ठीक ये हफ्ते में दो बार हफ्ते में तीन बार ऐसे करके वो भी एक बहुत बड़ा इशू है स्पेशली uh, हमारे जैसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है वहां पर देखे जाए तो आ, कुछ जस्ट लाइक दिल्ली गवर्नमेंट में अ, अभी एक हॉस्पिटल में शुरू किया हुआ हंड्रेड हंड्रेड एंड फिफ्टी डायलिसिस मशीन से बाकी बाकी कुछ बंगला साहेब गुरुद्वारा है वहाँ पर डायलिसिस मशीन रखे हुए है और डायलिसिस करते हैं अदरवाइज एक डायलिसिस के लिए मिनिमम टू हंड्रेड एंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड और थ्री थाउजेंड रुपीज़ का एवरेज कॉस्ट पड़ता है टू ए पेशेंट और टू लेबर इफ़ी से लेबर जी जी जी लेबर मींस ढाई रुपया एक डायलिसिस और हफ्ते में दो डायलिसिस चाहिए तो चार हफ्ते में वो कहाँ जाएँगे और टोटल कमाई उनका मान लीजिए पाँच हज़ारों और बाकी टाइम कैसे जियेंगे वो और किडनी डिजीज मीन्स हरे को क्योंकि बीपी बढ़ जाता है और किडनी अफेक्ट करता है शुगर बढ़ जाता है किडनी को अफेक्ट करता है और दिस इज द इश्यू और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है हम लोग सब बोलेंगे तो यही सोचेंगे ना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एज पर द रिपोर्ट नाइनटीन में अपने फ्रॉड डिपार्टमेंट शुरू किया था तब बारह मशीन देख शुरू किया था एक मशीनी ऐड हुआ है इवन से उसके बाद का मुझे नहीं मालूम तो तेरा मशीनी है और आयरनी वही है जैसे केरला में मैं बताया केरला को बिल्कुल करता हूं तो केरला में एनजीओस के पास डेढ़ सौ डेढ़ सौ मशीन से फ्री डायलिस दे रहे हैं और दिल्ली में ये हालत बिल्कुल दीशिस, दीशिस। और बाकी जो पेशेंट के उसको तो, तो मैंने बताया होम केयर में जो हम लोग पेशेंट्स के लिए करते हैं और होता है कि हम लोग संडे ओ पी कैम्प मेडिकल कैंप्स करते हैं हर संडे को आ, पहले ओखला में होता था अभी मयूर विहार फेस वन में पोकेटा थ्री में हमारा मेडिकल कैंप रहता है हर संडे को वहां पर डॉक्टर्स मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड देन नर्सिंग ऑफिसर्स साइकोलॉजिस्ट एवरीबडी कम्स एवरीबडी वॉल्टियरली कम्स कम दर्थ एंड थी प्रोवाइड क्वालिटी कंसल्टेशन फॉर द पेशेंट्स एंड आल्सो द पॉजिबल मेडिसंस विट एवर विथ आवर मीन्स वो मेडिसिन भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं एज ए फर्स्ट इंटरवेंशन जस्ट लाइक मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में शुरू किया था लाइक वाइज इट इज़ ऑल्सो फर्स्ट इंटरवेंशन और पेशेंट्स वहाँ आ जाते हैं पेशेंट्स को संडे को संडे को अभी भी राइट नाउ क्लिनिक इज रनिंग टू परमोनोलॉजिस्ट और एक फिजिशन वो लोग बैठे हुए हैं और बाकी नर्सिंग प्रोफेशनल्स से और बाकी स्टूडेंट्स वॉलेंटियर्स आई आई टी से जे एन यू से जामिया से डेली यूनिवर्सिटी से और वॉल्टियर्स कम पे सो वी मैनेज दि कैम्प मेडिकल कैंप ऑन एवरी सनडे एंड फ्राम दर वी आइडेंटिफाई द क्रॉनिक पेशेंट जिनको हम लोग इवन ऐसे भी करते हैं और फिर इन्हीं रूम में से हम लोग जो रजिस्टर की है करते हैं उन पेशेंट्स में से होम केयर भी जो करते हैं उनमें से किसी को हॉस्पाइज केयर चाहिए हॉस्पाइज केयर मींस दैट इज एंड ऑफ लाइफ केयर तो हॉस्पाइज केयर के लिए हम लोग जो शांति अवेदनसते ने उनके साथ हमारा अच्छा था वो इट इज़ ओनली फॉर कैंसर एक्सक्लूसिवली फॉर टर्मिनली इन कैंसर पेशेंट्स के लिए हैं वो शांति अवेदनस और फिर डेली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है फिर वन ऑन द बेस्ट ऑर्गेनाइजेश वो डेली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है उनके साथ हमारा तो वी आर द वन ऑफ द एन जी ओज फॉर द डेली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट एंड वहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं डिफरेंट स्टेट से तो वो लोग उनका जो धर्मशाला है वहाँ रहते हैं वहाँ पर पेशेंट और तो हम लोग स्टूडेंट्स के साथ हमारा वॉलेंटियर्स के साथ हम लोग धर्मशाला और हॉस्पिटल विजिट करते हैं और पेशेंट्स के लिए वॉट एवर फीसव उनके लिए जो कर सकते हैं करते हैं सबसे पहले उनके साथ हमारा इंटरक्शन क्योंकि उनका तो अपना फैमिली मेंबर्स तो है नहीं वो हम पर क्योंकि लो वो लोग हो सकते हैं बिहार से आया हो या वो उत्तराखंड से आया हो कहीं से भी आया हो बट वी आर फैमिली मेम्बर्स बहुत कम किसी को ब्लड रिक्वायरमेंट है इवन uh, वहाँ धर्मशाला में रहने के लिए पैसा नहीं होगा नब्बे रुपए का एक दिन का वो भी नहीं होगा नहीं तो खाने के लिए भी पैसा नहीं होगा सो ऑल दिस ऑफ थिंग्स एंड इन एडिशन दिलीप केयर में हम लोग uh, ट्रेनिंग करते हैं सेंसिटाइजेशन भी करते हैं ट्रेनिंग करते हैं हम लोग नर्स प्रोफेशनल नर्स के लिए वॉट इज पैलिएयर मोट कैसे हैं होना चाहिए और नर्सिंग बर्डिंग नर्स के लिए जो बी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए फोर्थ फौ, सेमेस्टर वालों के लिए हम लोग नर्सिंग पैरिएटिव नर्सिंग के जो आईएनएस जो इंडियन नर्सिंग नर्सिंग काउंसिल है आई एन किया है वो हम लोग सिखाते हैं और बाकी कॉमन पीपल के लिए हम लोग सेंसीटाइज करते हैं पैरिएटिव केयर क्या, है, क्या है क्या कर सकते हैं और फॉर एग्जांपल बताएं तो इवन हम लोग एक मेट्रो में बैठे हैं आराम से बैठे हुए कंफर्टेबली बैठे हुए हैं तो सब, देखें, एक बंदा पूरे बाल, बाल होगा नहीं, नहीं और बड़ा सा एक पैकेट हाथ में रखा है बड़ा सा पैकेट मींस या तो आ, सीटी का होगा या नहीं एमआरआई का होगा वो देखे एक कॉर्नर पे खड़े हैं खड़े हैं और इतना भीड़ भरा मेट्रो में तो हम लोग सबको क्या बोलते हैं सबसे पहले कम कम से यू जस्ट योर एंड दैट दैट दैट ऑफर सीट सीट फॉर फॉर पेशेंट वो हो सकते हैं कोई कीमोथेरापी करके या रेडियोथेरापी करके वापस घर जा रहे होगा या नहीं तो उसके लिए जा रहे हॉस्पिटल जा रहे होगा तो जो नेक्स्ट पंद्रह मिनट का जो अपना कम्फर्ट है वो आप उनको दे दिए जाए सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका कि पैलेटिव केयर जो है कोई भी कर सकता है और कहीं भी कर सकता है ये बहुत अच्छी बात आपने बताया है निश्चित तौर पे हमें इस बात को आपने समझाया कि कैसे हम लोग अपनी सेवाएं दे सकते हैं अपने आसपास के लोगों की भी सेवा कर सकते हैं और हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे सिर्फ बात करने से उनकी जो है बहुत काम हो सकता है तो इसलिए आप आस में देखिए ऐसे बहुत सारे लोग होंगे और कई बार आपको अगर टाइम मिलता है तो इस तरह के जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पर विजिट कीजिए तो आपको और आइडिया आएगा और आप अपने यहाँ से भी कुछ इनपुट दे सकते हैं कुछ हेल्प कर सकते हैं कुछ सेवा कार्य कर सकते हैं तो आ, जी मैं मैं मैं कि जाते जाते एक एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सबके लिए यस yes. बताया पैराडाइम शिफ्टी जो हमारा आई मी माइसेल्फ है ना mm -hmm. मैं, मैं, मैं. Mm -hmm. हम सब मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं इट शुड शुड बी बी द पैराडाइम शिफ्ट इसके थ्रू इवन जो हम लोग जो भी करेंगे तो माने से वाथो से बिल्कुल बिल्कुल <laughs> चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और इस एनजीओ के माध्यम से आप बहुत अच्छा सेवा कार्य कर रहे हैं जिसका कोई नहीं उसका तो शायद <laughs> डीनिप केयर है तो आप ज़रूर इनसे जुड़िएगा हो सकता है कि कई बार हम लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसे भी कुछ सेंटर्स होते हैं ऐसे भी कुछ सेवा केंद्र होते हैं जहाँ पर इस तरह की सेवाएँ की जाती हैं तो निश्चित तौर पे जहाँ आपको लग रहा है कि आप उस पे विजय नहीं पा रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप रुक रहे हो आपकी ज़िंदगी में एक रुकावट आ गई तो निश्चित तौर पे यहाँ पर एक आशा की किरण आपको एक आशा का दिया आपको हमेशा दिखेगा जहाँ से आप अपने जीवन में रोशनी ला सकते हैं इन्हीं शुभ के साथ फिर से एक बार के हमसा सर को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और उनकी धर्म पत्नी भी उनके साथ सहयोग करती है तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं और फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा सा जय हिंद जय जे भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कुराते रहो